मरणासन्न व्यक्ति के बारे में गरुड़ ने पूछा हे देव देवीश्वर यदि ये, ये सभी कार्य मरने के तुरंत बाद संपन्न हो जाते हैं तो फिर बाद में पिंडदान क्यों किया जाता है पूर्व किए गए पिंडदान के बाद पुनः पिंडदान या अन्य क्रियाओं को करने की क्या आवश्यकता है दाह संस्कार के बाद अस्थि संचय और घट विधान क्यों है 10 दिन सभी परिजनों के साथ शुद्ध के क्यों किया जाता है 10 दिन तेल एवं उटन का प्रयोग क्यों किया जाता है उस तेल और उटन का प्रयोग भी एक विशाल जलाशय के तट पर होना अपेक्षित है इसका क्या कारण है 10 दिन पिंडदान क्यों करना चाहिए एकादशा के दिन वृषोत्सवर्ग करने का क्या प्रयोजन है पात्र पादों का, छत्र वस्त्र तथा अंगूठी आदि वस्तुओं का दान क्यों किया जाता है? तेरुवे दिन पाद दान क्यों किया जाता है? वर्ष पर्यंत 16 रात्त क्यों किए जाते हैं? तथा 360 सानोदक घट क्यों दिए जाते हैं? प्रयत्त्रित्रिके लिए प्रतिदिन अन्न से भरे हुए एक घट का दान क्यों करना चाहे? हे प्रभु मनुष्य अनित्य है और समय आने पर ही वहा मरता है किंतु मैं इस छिद्र को नहीं देख पाता हूं जिससे जीव निकलता है प्राणी के शरीर में स्थित किस छिद्र से पृथ्वी जल मन्त्रेज वायु और आकाश निकलते हैं हे जनार्दन इस शरीर में स्थित जो पांच कर्मेंद्रियां और पांच ज्ञानेंद्रियां तथा पांच व लोग मोह, त्रस्तना, काम और अहंकार रूपी जो पांच चोर शरीर में छिपे रहते हैं, वे कहां से निकल जाते हैं? हे माधव, प्राणी अपने जीवनकाल में पुण्य अथवा पाप जो कुछ भी कर्म करता है, नाना प्रकार के दान देता है, वे सब शरीर के नष्ट हो जाने पर उसके साथ कैसे चले जाते हैं? वर्ष के समाप्त हो जान पिंड का मलन किसके साथ किस विधि से होना चाहिए इसे आप बताने की कृपा करें हे hey हरे मूर्छा से अथवा पत्म से जिनकी मृत्य होती है उनके लिए क्या होना चाहिए जो पतिश जलाए गई अथव नहीं जलाए गई तथा इन इस पृथ्वी पर जो अन्य प्राणी हैं उनके मरने पर अंत में क्या होना चाहे जो मनुष्य पापी दुराचारी अथवा हतबुद्धि हैं मरने के बादव किस स्थिति को प्राप्त होते हैं जो पुरुष आत्मघाती ब्रह्म हत्यारा सुवर्ण आदि की चोरी करने वाला मिथ्याद के साथ विश्वासघात करने वाला है उस की का क्या होता है हे माधव जो शूद्र कपिला का दूध पीता है अथवा प्रणव मंत्र का जप करता है या ब्रह्म सूत्र आरे अर्थात को धारण करता है तो मृत्यु के बाद उसकी तो उस पापी से मैं डरता हूँ। आप बताइए कि पापी की क्या दशा होती है? साथ ही उस पाप कर्म के फल को बताने की भी कृपा करें। हे विस्पात्मन, आप मेरी दूसरी बात को भी ध्यान दें। मैं कौतुहलवश देख पूर्वक लोगों को देखता हुआ संपूर्ण जगत में जा पहुँचा। उसमें रहने वाले लोगों को मैंने देखा कि वे सभी दुख में ही उनके अत्यंत कष्टों को देखकर मेरा अंतक कर्ण पीड़ा से भर गया। स्वर्ग में दैत्यों की सब प्रतिबिंबित लोग में मृत्यु और रोगादि से तथा अभिस्ट वस्तुओं के वियोग से लोग दुखित हैं। पाताल लोक में रहने वाले प्राणियों को मेरे भय से दुख बना रहता है, हे ईश्वरे! आपके इस वैष्णव पद के अप्रत्यक्ष अन्य प्रक्षेप भी लोक में ऐसे हिंद्रभेता नहीं दिखाई देती। काल के वसी भूत इस जगत की स्थिति मुस्वपन के माया के समान असत्य है। इसमें भी इस भारत वर्ष में रहने वाले जो लोग हैं, वो बहुत से दुखों को भोग रहे हैं। मैंने वहां देखा कि उस देश में मनुष्य इस देश में कुछ लोग अंधे हैं कुछ टेढ़ी दृष्टि वाले कुछ दुष्ट वाणी वाले कुछ दूले हैं कुछ लंगड़े कुछ काने हैं तो कुछ बहरे कुछ गूंगे हैं कुछ कोढ़ी हैं कुछ लोमस हैं कुछ नाना रोग से घिरे हैं और कुछ आकाश कुसुम की तरह नेतान मिथ्या अभिमान से चूर हैं उनके विचित्र दोषों कि यह मृत्यु का क्या है? इस भारतवर्ष में यह कैसी विचित्रता है? ऋषियों से मैंने पहले ही इस विषय में सामान्यतः यह सुन रखा था कि जिसकी विधिपूर्वक बार्षक क्रियाएं नहीं होती हैं, उसकी निश्चित दुर्गति होती है। फिर भी हे प्रभो, इसकी विशेष जानकारी के लिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ हे कैसा दान देना चाहिए मृत्यु और इंसान भूमि तक पहुंचने के बीच कौन सी विधि अपेक्षित है चिता में शव को जलाने की क्या विधि है तत्काल अथवा विलंब से उस जीव को कैसे दूसरी देह प्राप्त होती है लोग को जाने वाले के लिए वर्ष कौन से क्रिया करनी अर्थात दुराचारी व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसका क्या है पंचक आज में मृत्यु होने पर पंचक शांत के लिए क्या करना चाहिए। हे हेरे आप मेरे ऊपर प्रश्न हो, तो आप मेरे इस संपूर्ण ब्रह्म को विनष्ट करने की कृपा करें मैंने आपसे यह सब लोक मंगल की कामना से पूछा है दयालो, मुझे बताने की कृपा करो दूसरा आध्याय मरणासन व्यक्ति के कल्याण के लिए किए जाने वाले कर्म भगवान वासुदेव श्रीकृष्ण ने कहा हे भद्रे आपने मनुष्य के हित में बहुत ही अच्छी बात पूछी है सावधान होकर इस समस्त और दोहेहिक क्रिया को भली भांति सुनिए हे गरुडे जो सम्यक रूप से भेद रहित है जिसका वर्ण सूर्तियों और स्मृतियों में हुआ है जिसको इंद्रादेवता देवयोगी जन और योग मार्ग का च जिसे मैंने अभी तक किसी अन्य से नहीं कहा है तुम मेरे भक्त हो इसलिए मैं तुमसे बता रहा हूँ। हे वैनतेय इस संसार में पुत्र ही व्यक्ति की गति नहीं है उसको स्वर्ग प्राप्त नहीं होता है अतः शास्त्र अनुसार यथा उपाय से पुत्र उत्पन्न करना ही चाहिए यदि मनुष्य को मोक्ष नहीं मिलता यथा विधान शब के नीचे पृथ्वी पर तिल के सहित कुश बिछाने से शब की आधार भूत भूमि उस रूद्मती नारे के समान हो जाती है जो प्रशब की योग्यता रखती है मृतक के मुख में पंचरतन डालना बीज बंपन के समान है जिससे आगे जीव की शुगति का निश्चय होता है जैसे पुष्प रूद्काल में स्त्रियों का रजोदर्शन न होने पर गर जीव की सुविधानी में कारण नहीं बन पाती, इसलिए श्रद्धापूर्वक तिल को संपन्न रत्न आदि का यथाविधान विनियोग आवश्यक है। गोबर से भूमि को सबसे पहले लीपना चाहे, तदनंतर उसके ऊपर तिल और कुछ बिछाना चाहे, उसके बाद आतुर व्यक्ति को भूमि पर पुशासन के ऊपर सुला देना चाहे, ऐसा करने से वह प्रा� सबके नीचे विचारे गए कुछ समून निश्चित ही मृत्युग्रस्त प्राणी को स्वर्ग ले जाते हैं, इसमें संसाय नहीं। जहां पृथ्वी पर मल मूत्र का लेपन है, गंदगी नहीं है, वह सदा पवित्र है, और जहां गंदगी रहती है, वह अपवित्र है। गोमय से उस स्थान को लेपने पर वह सुध होती है, गाय के गोबर और गाय का मू कोट के क्रूर कर में दुष्ट लोग प्रविष्ट हो जाते हैं मरणासन की मुक्ति के लिए उसे जल से बनाए गए मंडलवासी भूमि पर ही सुलाना चाहिए क्योंकि नित्य होमस्राद्ध पाद प्रक्षालन ब्राह्मणों की अर्चा और भूमि मंडली करने मुक्ति हेतु मानी गई है बिना लिपि हुई भूमि पर मरणासन व्यक्ति को नहीं सुलाना चाहिए भूमि पर बनाए गए ऐसे मंडल में ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, लक्ष्मी तथा आगनी आदि देवता राजमान हैं। अतः मंडल का अंद्रवान अवश्य करना चाहे। मंडल विहीन भूमि पर प्राण त्याग करने वाला, चाहे बालक हो, वृद्ध हो, जवान हो, उसको अन्य योनि सुख प्राप्त नहीं होती, हे गरुड़े। उसकी जीवात्मा � और ना तो जल तर्पण आदि क्रिया का ही गरोड़े तिल मेरे पसीने से उत्पन्न हुआ है अतः तिल बहुत ही पवित्र है तिल का प्रयोग करने पर असुर दाना और दैत्य भाग जाते हैं तिल स्वयं त्रिकृष्ण और गोमूत्र वर्ण के समान होते हैं वे मेरे शरीर के द्वारा किए गए समस्त पापों को नष्ट करें ऐसी भावना करनी च तर्पण दान एवं हो में किया गया दिल दान अच्छे होता है।